थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बीच के कमरे की दक्षिणी दीवाल पर ठाकुर का जो एक बड़ा सा चित्र था माँ उनके पाँवों पर सिर रखकर करुण स्वर में कह रही है ठाकुर उसे ले गए क्या ही मर्मभेदी स्वर था उनका हम लोगों को भी बड़ी रुलाई आने लगी इधर गोलाप माँ बड़ी बीमार थी उन्हें भयानक खूनी पेचिश हुआ था इक्कीस जुलाई उन्नीस रात के साढ़े सात बजे हैं माँ मंदिर में बैठी है जाकर प्रणाम करके उठते ही वे बोली बरामदे में मेरा आसन बिछा दो तो बेटी और तख्त के निकट फर्श पर बिछे हुए बिस्तर को समेट कर रख दो आरती के समय वे लोग यहाँ बैठकर कर झांझ विलास महाराज आरती का आयोजन कर रहे थे बरामदे में आसन बिछा देने पर माँ ने कहा कमंडलों में गंगा है ले आओ गंगा जल से हाथ मुख धोकर वे जप में बैठी और पंखा मेरे हाथ में देकर हवा करने को कहा थोड़ी देर बाद ही आरती आरंभ हुई माँ ने गुरदेव गुरुदेव कहते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जप पूरा करके आरती देखने लगी आरती समाप्त हो जाने पर विलास महाराज माँ को प्रणाम करने के बाद उठकर बोले माँ आज बड़ी गर्मी है माँ ने चिंतित होकर कहा थोड़ी सी हवा करे उन्होंने कहा कौन करेगा माँ माँ यह बेटिया कर देगी करो तो बेटी उनकी ओर दो एक बार हवा करते ही वे बोले नहीं नहीं वे आपको हवा कर रही हैं आपको ही करें यह कर, कर वे बाहर चले गए थोड़ी देर बाद माँ ने प्रेमानंद स्वामी का प्रसंग उठा कर कहा देखो बेटी बाबूराम के शरीर में और कुछ नहीं था केवल ढांचा भर बचा था उसी समय चंद्र ऊपर आकर उस बातचीत में शामिल हो गए और कुछ भक्तों ने बाबूराम महाराज के अंतिम संस्कार के लिए चार पाँच सौ रुपये के चंदन काष्ट भी घी धूप गुंगुल फूल आदि चीज़ें दी थी यही सब बताने लगे माँ ने कहा आहा ठाकुर के भक्त के लिए देकर उन्हीं लोगों ने अपने रुपयों को सार्थक किया भगवान ने उन्हें दिया है और भी देंगे चंद्र बाबू प्रणाम करके उठ गए माँ कहने लगी सुनो बेटी चाहे जितना भी बड़ा महापुरुष ही क्यों न हो देह धारण करके आने पर देह का सारा भोग लेना पड़ता है पर अंतर केवल यही है कि साधारण लोग तो रोते हुए जाते हैं परंतु वे लोग जाते हैं हंसते हँसते मृत्यु मानो उनके लिए खेल हो माँ पुनः कहने लगी आहा मेरा बाबू बचपन में ही आया था ठाकुर उसके साथ कितनी ही मज़ेदार बातें करते और मेरे नरेंद्र बाबूराम आदि हंसते हंसते लोट पोट हो जाते काशीपुर में एक दिन मैं ढाई सेर दूध का एक कटोरा लेकर सीढ़िया चढ़ते समय सिर चकरा जाने के कारण गिर पड़ी दूध तो गया ही मेरी एड़ी की हड्डी खिसक गई नरेंद्र बाबूराम ने आकर मुझे संभाला बाद में पाँव काफ़ी सूझ गया सुनकर ठाकुर ने बाबू से कहा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 ठाकुर की बात सुनकर नरेंद्र और बाबू के तो हंसते हँसते पेट में बल पड़ गए इन लोगों के साथ वे इसी प्रकार से व्यंग्य विनोद किया करते थे फिर तीन दिनों बाद सूजन थोड़ा कम हो जाने पर वे लोग मुझे सहारा देकर ले जाते और मैं उन्हें खिला आती बीच के कई दिन गोलाप उनके लिए माल बना देती और नरेंद्र खिला देता था